और निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगेगा आप शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं एजुकेशनिस्ट हैं तो एजुकेशन के साथ साथ अब आध्यात्मिक जीवन भी आपका बनने जा रहा है क्योंकि आप एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी इसके हेडकोार्टर में आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे अध्यात्मिकता हमारे जीवन को बदल सकता है या हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है तो आज हम लोग उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे एजुकेशन और अध्यात्म का एक सुंदर संगम उनके द्वारा हम समझने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अनीता जी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी जी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना जो है प्रोफेशन के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए आप uh, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिता मुतकन्ना अणदूर से जवाहर कॉलेज अड़दूर सीनियर कॉलेज में पढ़ाती हूँ हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश और uh, काफ़ी आठ साल मैंने uh, प्राचार्य प्रिंसिपल का पद uh, ग्रहण किया था वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव का एक मुझे एक्सपीरियंस है और अभी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ स्टूडेंट को और इस 31 इयर्स में मैंने एजुकेशन सिस्टम में ये तो देख लिया कि सभी स्टूडेंट्स एजुकेशन कंपटीशन सभी चल रहा है लेकिन कहीं तो उसे एक मानसिक शांति एवं समाधान चाहिए तो हमें अध्यात्म का सपोर्ट चाहिए ये समझ में आया और जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव में काम कर रही थी तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशनस आए मैं बहुत पैनिक हो गई बहुत बार ये सोचा कि अब भी ये मुझसे नहीं होगा तो उस समय ये लगता था कि मेरी मन शांति कहाँ तो खो गई है तो फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया कि आ, मैं आ, आ, बीके शिवानी का एक वीडियो सुन लिया और फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ तो अभी यहाँ ब्रह्म कुमारी का कोई तो इम्पोर्टेंस है जो मुझे समझ में आता है और मैं इजीली उसे कनेक्ट होती गई पहले तो मैं कभी ओम शांति सेंटर नहीं गई थी ओनली सुनती थी कि सब कुछ हो रहा है जो हो रहा है तो हमें कंट्रोल कैसे करना है सब सोच रही थी फिर एक बार मुरुम में जो ओम शांति का सेंटर है किसी व्याख्यान के बहाने मैं वहाँ पर चली गई तो वहाँ पर देख लिया कि राजू भैया जी है रतन भैया जी है वो सेंटर चलाते हैं लेकिन कभी पहले वहाँ पर गई नहीं थी वहाँ जाने के बाद फिर एक इम्पैक्ट और हो गया कि नहीं ए हमें जीना सिखाती है तो ओनली एजुकेशन और हमारे जो डिग्रीज़ है वो एक कागद है लेकिन अगर जीना है तो हमें अध्यात्म से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है तो उस दिन मैं राजू भै से कह कह दिया कि मालूम नहीं माउंट आबू माउंट अबू बोलते हैं सभी कि माउंट आबू तो एक, एक यूनिवर्स का एक ये बोलते हेवन है तो वहाँ जाना है मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में लेकिन इतना ही मालूम था कि मुझे माउंट आबू जाना है क्यों जाना है मुझे ये भी नहीं पता था फिर ऐसे ही राजू भैया को बोल दिया और उन्होंने कह दिया कि अभी आने के मे में एक कोर्स है चलिए आप चले जाएंगे हम चले जाएंगे तो राजू भैया और रतन भैया के साथ हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद देख लिया कि स्वर्ग क्या होता है कि जीते ही हम स्वर्ग देख पाते हैं और अनुभव कर पाते हैं और ये अनुभूति यहाँ आने के बाद जब मेडिटेशन का समय आता है तो हम पहली एक दो बार मेडिटेट नहीं कर पा रही थी कि बाद बहुत सारे विचार आते थे लेकिन मेडिटेशन जब भी इन थ्री दिन में बहुत बार मेडिटेट होते रहे अब ये लगता है कि हम कर पाएंगे जी, जी. डॉक्टर अनिता जी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आपने अपना प्रोफेशन के बारे में बताया और साथ ही साथ आपको एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी एक तरफ़ा जो जीवन शैली है एजुकेशन वो हमें अपने करियर तो बना देता है पैसा कपड़ा रोटी मकान ये सब चीज़ें उससे हम ज़रूर ग्रहण कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में जब आती हैं मुश्किलें या सुख शांति प्रेम आनंद की बात आती हैं तो वहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आता और जितना हम चीज़ों को बटोरते जाते हैं उतना हमारी मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं और एक तरफ हम सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ दे वो भी नहीं होता <laughs> तो यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स आ जाता है जीवन में कि जीवन जीने की जो कला है वो हम शायद पुस्तकों से नहीं मिलता वो मेरे ख्याल से एक अच्छे गुरुकुल में जैसे ब्रह्मा कुमारी से आध्यात्मिक संस्थान है उसके माध्यम से हमें वो चीज़ें प्राप्त होने लगती है और निश्चित तौर पे ये चीज़ें कुछ भी दिखाई नहीं देता यहाँ पर जैसे पुस्तक पढ़ लिया तो आपको कोई लेसन है या कुछ प्रैक्टिस करे वो दिखाई देता है लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि ये पूरी सूक्ष्म इंडस्ट्री है जिसको अदृश्य इंडस्ट्री कह सकते हैं हम लोग अदृश्य जो है शक्ति है और लोग जो दिखता है वो बिकता है ऐसा कहते हैं लेकिन वहीं पर कॉम्प्लेक्स ये है कि भाई ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखता है और उसके वजह से आप ज़िंदा है है तो ना आपकी सांसें चल रही हैं तो सांसें हवा के कारण चलता है और ज़िंदगी भर कोशिश करके देख लीजिए हवा को आप कभी देख नहीं पाएंगे तो इसका मतलब अगर हमारी प्राण शक्ति चल रही है तो वह अदृश्य शक्ति से चल रही है तो हमें यहाँ पर उन चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा कि बिना अदृश्य शक्ति के हम भी साकार रूप में नहीं हो सकते हैं तो माना एक तरफ से देखा जाए तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है दृश्य और अदृश्य का ये सुंदर जो खेल है इसमें बुनियादी तौर पे हमारा अदृश्य शक्तियाँ हैं और ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो देखने वाली शक्तियाँ हैं जिन्हें हम नेत्रों से देख सकते हैं लेकिन अंदर जो चेतना है वो भी अदृश्य है आप कितना भी कोशिश कर ले उसे भी नहीं देख पाएंगे तो ये जो है इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन कह सकते हैं वो भी नहीं दिखाई देता लेकिन उसका एकत्रित हो जाना भी एक शक्ति का काम करता है और वो फिर बड़े से बड़े काम करने में सक्षम हो जाते हैं तो मुझे लगता है अनिता जी आपने इन चीज़ों को यहाँ आकर सही से समझा है और बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि पता नहीं क्या है वहाँ पर लेकिन सभी कहते हैं तो एक बार जरूर जाना चाहिए और पता नहीं राज्यों कैसे हम करते हैं लेकिन तीन दिन जब आपने उसको सुना समझा प्रैक्टिस किया तो उसके बाद आपको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ तो यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी हो गई उस अदृश्य शक्ति से आपकी पहचान हो गई आप रूबरू हो गए आपको पता चला कि दुनिया में जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं उसको चलाने वाली अदृश्य शक्तियाँ हैं जिसका नॉलेज मुझे आज यहाँ पर माउंट आबू के इस महातीर्थ में एहसास हो गया इसलिए इसको तीर्थ स्थल कहते हैं भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है यहाँ आना बना देवता बनने का रास्ता समझ लेना, लेना हम जब वो पांडव भवन गए ना तो बहुत अच्छा लगा कि कितना छोटे छोटे से जगह से इसकी शुरुआत हुई अब कितना बड़ा हो होगा तो ये ये, ये इतना काफ़ी इतना इजी जर्नी नहीं है ये बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ गए क्यों जुड़ गए आत्मा का आत्मा से मिलन होना है तो हमें जुड़ना है तो ये जुड़ने का ये जो है कला तो वो यहाँ पर हो गया तो मैं ऐसे पहले तो मुझे बहुत सारा क्रोध बहुत जल्दी आता था तो मुझे बार बार ये लगता था कि मेरा कॉन्शियस और सब माइंड में सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे शुरू से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आते थे तो मैं सोशल वर्क करती हूँ तो बहुत क्वेश्चंस ऐसे ही छूट गए कि कितने सारे प्रॉब्लम्स बाहर है हमें तो कुछ भी नहीं झेलना पड़ता लेकिन फिर भी क्यों लोग हमसे इतना क्रुएल रहते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी क्यों ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा पैनिक होना ईजी था फिर बाद में समझ आया कि ये छोड़ देना है क्योंकि एक कर्मों का फल है और उनके संस्कार हम बदल नहीं सकते लेकिन फिर अगर हम ही बदल जाए तो सारा यूनिवर्स बहुत पीसफुल लगेगा बहुत अच्छा लगेगा आ, हेवन का एक्सपीरियंस यहीं पर ही आ जाएगा तो इस समय मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो फोर लाइन्स है वो वो हमें यही बताते हैं तो वो ऐसा था कि Uh, woods are lovely dark and deep woods are lovely dark and deep but miles uh, but i have promises to keep miles to go before i sleep miles to go before i sleep तो हमारा लाइफ जो है वुड्स की तरह है कुछ समझ में नहीं आता वहाँ पर डार्कनेस है लेकिन या ये जो राजयोग का जो है ना वो रेज है डार्कनेस में भी हमें दिखाई देगा कि कहाँ पर जाना है और अपना कहाँ पर प्लेस है कि जहां पर हमें रुकना है अगर लोग आ, ऐसे ही चलते ही रहेंगे लेकिन रुकना भी तो ज़रूरी है और कहां रुके तो आध्यात्म प्लेस अगर आ, से जुड़ जाए तो हमें ये समझ में आता है कि रुकना कहां है यहां पर मैंने ये भी देख लिया कि लॉस्ट एंड फाउंड एक डिपार्टमेंट है तो तो तो हमारा हमारा लाइफ ऐसे ही हो हो गया गया था हम हम कहीं तो खो गए गए थे हमें हमें ये फाउंड हो गया कि हम यहां पर मधुबन में आ तो हमें हमारा रास्ता मिल गया डॉक्टर अनीता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने किया है और मैं चाहूंगा कि आप अपना जो एक जैसे कि अध्यात्म में हम लोग या फिर हम लोग प्रायर वगैरह करते हैं या गीत संगीत सुनते हैं तो आपका संगीत से कैसा नाता है कौन से गीत पसंद करते हैं एक आध गीत अगर आप पसंद करते हैं तो एक आध लाइन सुना दीजिए हमें <laughs> वैसे तो मैं संगीत से बहुत जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे गाना आता है और मैं डेली सुनती भी हूँ लेकिन हम महाराष्ट्रियन हैं तो महाराष्ट्र के कुछ गीत हम गुनगुनाते हैं भजन रहता है तो वो मुझे आता है हिंदी हिंदी में वो मैंने बहुत पसंद किया था तो तोरा मन दर्पन कहलाए भले बुरे चाहे वो जो है तो वो मैं गुनगुनाती थी फिर उसके बाद हम मराठी में ज़्यादा भजन में ज़्यादा रुचि लेते हैं तो उसमें एक है जो कर्मा से रिलेटेड एक भावगीत है तो मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी जगी जीवन सार दी जगी जीवन सार घवे जानुनी सत्वर जैसे जाचे कर्माते से फल दे तोरे ईश्वर जैसे जाचे कर्माते से फल दे तोरे ईश्वर डॉक्टर अनीता जी बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया यहाँ पर मराठी में आपने वो भावगीत ज़रूर सुनाया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भले शब्द ना समझ में आए हो भावना ज़रूर समझ गए हैं कि जो जैसा करता है वैसे उसको ईश्वर फल देता है तो निश्चित तौर पे हमें जो है अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा ये सीख इस भावगीत से मिलता है तो यही जो चीज़ है जब हम समझते भी हैं लेकिन कर्मों में आने में बहुत मुश्किल होता है तो यहाँ एक जो गैप है कि मेरी समझ और मेरी धारणाएँ मेरे जीवन का प्रैक्टिस इसमें जो कमी आ रही है उस कमी को कैसे हम भरें? यहाँ एक छोटा सा सवाल आप भी अपने आप से करके देखिए तो कहीं ना कहीं लगेगा हाँ ये गैप कैसे मैं भरूँ है ना तो इस गैप को पूरा करने का काम ही ब्रह्म कुमारी के द्वारा सिखाया गया ईश्वरीय राजयोग है ये कोई मनुष्य का संस्थान नहीं ये परमात्मा ने ही इन सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और वो गैप जो हमारी है समझ और कर्म दोनों में जो अंतर हो रहा है उस अंतर को पूरा करने के लिए जो ताकत चाहिए जो शक्ति चाहिए वो हमें इस परमात्मा के द्वारा मिलता है तो अनिता जी आपका क्या कहना है एक संदेश के रूप में आप सबको क्या बताना चाहेंगे <laughs> आ, मुझे ये लगता है कि मनुष्य के पास पैसा है संपत्ति है पद है सब कुछ है लेकिन आ, मन की शांति जो है जो ना पैसे से मिलती है ना पदों से मिलती है और मन के शांति बिना जीवन कुछ नहीं है अगर जीवन आ, बहुत अच्छा करना है जीवन बहुत अच्छी तरह से रहना है तो मुझे ये लगता है जो अध्यात्म है, आत्मा है, आत्म है आत्मिक शक्ति है उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है और ये आत्मिक शक्ति मिलने के लिए कोई तो गुरु चाहिए जो शिव बाबा के रूप में ये काम कर रहे हैं और ये ओम शांति के जो सेंटर्स है वो कर रहे और इस सेंटर से हमें जो डेली मुरली के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है तो डेली अगर हम मॉर्निंग में एक मुरली सुन ले और उसमें उसे दिन में समझने की कोशिश करें और रहने की कोशिश करें तो लगता है कि डेली का जो दिन है तो शांति से निकल जाएगा जो मॉर्निंग में हम आ, जल्दी उठना है ये भी तो मुझे करना है मुझे लगता है मैं थोड़ी देर से उठती हूँ लेकिन आज से प्रयास करूँगी कि मुझे जल्दी उठना है मुझे एक मुरली सुनना है अ जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जाना है मेडिटेशन करना है अगर सभी लोग ये सोच रखे तो ये यूनिवर्स हेवन uh, में बदल बदलने देर नहीं लगेगा सो so, मुझे सभी से यही uh, बाय हर्ट निवेदन है कि सब को ये जो सेंटर आध्यात्मिक सेंटर है माउंट आबू का है अगर जो आपने सिटीज में है वो ज्वाइन करना है और हमें अध्यात्म से जुड़े रहना है क्योंकि शांति यही जीवन जीवन का मूल आधार है जी डॉक्टर अनिता जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया और बहुत ही सुंदर संदेश आपने लोगों को दिया है कि आप जो शांति प्रेम आनंद अगर आपकी चाहत है तो वो कोई दुकान में नहीं मिलेगा लेकिन एक सेंटर है जहाँ प्रैक्टिस करके प्राप्त कर सकते हैं और वो अनिता जी ने समझ लिया है मैं चाहूँगा कि आप भी समझ लें और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें चलिए अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साझुवाद तो और मैं चाहूँगा कि आपको जो राह मिला है उस पर आप हंड्रेड आगे चलते रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें ताकि आप अपना सुख शांति का जो साम्राज्य है वो आज से इस्टेब्लिश करना शुरू करें बहुत धन्यवाद सर आपने यहाँ मुझे बुलाया और आपने ये मुझे बोलने की भले ही मैं महाराष्ट्रियन हूँ हिंदी में बात नहीं कर सकती थी लेकिन मालूम नहीं सेंटर में आके हिंदी भी बात करने लगी हूँ तो ये आध्यात्मिक का मार्ग हम पूरे फैमिली ने एक्सेप्ट किया है मेरी छोटी बच्ची भी ये सुनती है और उसी बात पे चलती है तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अदर फैमिलीज़ को भी मैं यहाँ लेकर आऊँ और ये अनुभव उन्हें दे दो तो शायद पूरा लाइफ वो से अच्छे से कट जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति चलिए मित्रों तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करूंगा अनिता जी की जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर अनिता जी का वो आपके मन में कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा होगा कि कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर इसे वापस आप एक बार कनेक्ट हो जाइए अपने आप से परमात्मा से और इसके लिए आपको कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आजकल तो आप मोबाइल में ब्रह्मा कुमारी डाल देंगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें आपके हाथ में प्राप्त हो जाएगी बस एक क्लिक और एक समझ की देरी है आपके लिए और हम सभी मिलकर इस पुणित कार्य को परमात्मा के इस पुणित कार्य को मिलकर पूरा करेंगे इन शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो तो। तो